जय जय गुरु परम सरस्वती आनन्द कवि वैश्वत वृंदावन धाम की जय करी देवी की जय री मैया की जय अनंत वैष्णव हरिनाम संगीत है वंदे <laughs> गुरु पद भक्त श्रीचैतन प्रभु वंदनंद सहोदित श्रीनंद नंद नंदे नंद नंद राधिदय गोपीजन सामूत बिंदव वंशा कल्पत कृपा पति पाने वैष्णवभ्यो नमो नम मोक पन्ुंग गिरी यदिपातमह वंदे परमा बृंदा भक्ति ी सत्त नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरोम देवी सरस्वती ना हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे रा राम राम हरे अजानुंबित भुजो कन का संकेतनिकितरो कमलायताक्षो विषाबर दिज वो गुधपालो बंदे जगत प्रिय करो करुणाबधारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कातायी महामाए महाजगी नदीश्वरी कायनी महामा नंद गोतम देवी सिद्धांत सरस्वती बताएं जो हम लोग गौड़िया वाले हैं चैतन्य महापो का संप्रदाय हम लोग वास्तव शाक्त है देवी मैया को सच्चा प्यार करता है तो गौड़िया वाले वास्तव करता है इसका प्रमाण हम दे देते हैं ये जो दुनिया का आदमी देवी देवी देवी का करते, देवी का जी का का का करते जी जी जो स्लोक हमने अभी बताए कृते ये एकदम निचोड़ है सुंदर ब्रजो गोपिया ने जोड़ माया कथाइनी आप गए होंगे वृंदावन में कथा देवी का अर्चना करते हुए प्रार्थना करती जे देवी मैया आप अगर प्रसन्न हैं तो हम सबको ये बर दे दो कि हमको नंद की बेटा नंद की छोड़ा हमारा पति बन जाए स्वामी क्योंकि हर जीवात्मा जितना बैठे हुए अनंत ब्रह्मांड का सारे के सारे नंद लाला का ही संबंध में शक्ति तत्व है जितना सारे है और हमारा वाले का ये भागवत का सिद्धांत ये है जो कोई अगर बोले ये तो देवी मैया का अर्चन नहीं करते, हम हम साबित कर देंगे, हम देवी मैया का ज्यादा अर्चन करते क्योंकि भगवान ने अपना जो शक्ति है अनंत तो शक्ति इसका बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे बहुत लंबा चौड़ा समय लग जाएगा भागवत चर्चा के समय में हम बोलते हैं ऐसे जो भगवान का शक्ति है ये अंतरंगा शक्ति और बहुत बहिरंगा शक्ति दोनों हिसाब कर लो एक है भगवान का जो जोग माया जिसको बोलते हैं अघटन घटन पटीयसी माया जो भगवान का लीला का दर्शन कराती है लीला में प्रवेश करवाती है वो देवी मैया जिनका चरण में हम गिर गिराते हैं हर और जो बाहरी आदमी भगवान का माया का बहिरंग स्वरूप बहिरंगा देवी का दो स्वरूप है एक स्वरूप में वो कृष्ण भजन में लगा देती है भजन में कीपा करती है और दूसरा स्वरूप है जो दुनियादारी का सारे चीज जो मांगती है मैया हमको बेटा दे रहे मैया हमको नौकरी दे रहे चाकरी कर दे एक देवी मैया का जो चंडी पाठ है धनम ले, ले, ले, ले, ले। ए, देना अपने को दे दो तो उसी में आनंद है लेने से आनंद नहीं है दो दिन है उसके बाद जली जाओगी उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा भगवान का प्रति प्रेम मांगो आज देवी मैया का कथा हो रही है यहाँ कथा व्यास में बैठी हुई है मैया कवि दंडवाद करते हुए आप सब लोगों के बधाई देते हुए अब समाप्त करिए तो बोला तो देवी मैया का देर हो जाएगा तो ये जो भागवत का प्रसंग थोड़ा सुनाएं उसका आनंद होगा आपको भागवत में लिखा हुआ दस मास में जो जितना सारे गोपिया है गोपिया सारे हेमंत काल हेमंत काल जानते हो ना हेमंत काल में वो व्रत व्रत ग्रहण किए जैसे आप व्रत करते हो व्रत ग्रहण किए कि महीना भर जमुना पानी में सुबह में जाकर नहाने का बाद और जमुना का पुलेर में बैठ कर सारे कत्तायणी का, का मूर्ति बनाए और प्रेम के दर का उसका प्रतिष्ठा हो जाता आपको तो ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है ब्राह्मण को लाओ देवी मैया तो देवी तो आपका हृदय में प्रकोटी देवी मैया मायना भर के लिए वो कत्तायनी माइया का वर्त की वो जो सिद्ध पीठ है वृंदावन में कत्तायनी देवी का एकावन पीठ का एक पीठ है वहां कत्तायनी सि देवी मैया को अर्चन की महिला भर उसका अर्चन करते हुए जो हमने बताए थे बताया अभी भागवत का शुरुआत में अधिश्वरी एक एक शब्दों का अलग -अलग, अलग अलग अर्थ होता है कत्ता महामाए वो तो है ही है महामाए महायोगी अधिश्वरी जितना योगी है योगिनी है उनका अधीश्वरी सारे को अपना जो वैभव फैलाने वाली सारे दे सकती वो इसलिए बोल वो हमारा टीका करने भगवत का लिखा है अघटन घटन पटी मतलब वो जो किसी का हिम्मत नहीं है वो भी कर सकती है देवी अगर आपका दिल का भाव सच्चा हो तो देवी मैया कुछ भी कर सकती है इसलिए बताया कहा माये महायोगी नधीश्वरी नंद गोपुत नंद गोप कौन है नंदो की रा, राजा है नंद नंदो उनकी छोड़ा छोड़ा है नंदो की छोड़ा है हमारा लाला नंद की लाला ये कृष्ण कनाया इनको ही ब्रज गोपियों ने सारे अपना पति का रूप में मानते तू मानो या नहीं मानो भागवत से पूरा प्रमाण हम दे सकते हैं जितना जीवात्मा है सब कोई का मालिक स्वामी है एकमात्र कृष्ण और बाहरी दुनिया में तुम्हारा सामी बन के आए, आए हैं तुम्हारा ए, बेटा बन के आए सब अलग-अलग परिचय है ये परिचय सच्चा परिचय नहीं है ये दो दिन का, दो दिन दिन का का परिचय है शंकराचार्यो जी सुंदर शंकराचार्य जी का नाम तो आप सुने होंगे देवी मैया का अर्चन करते हो तो शंकर सं, जी शंकर भगवान का ही अवतार है शंकराचार्य शंकराचार्य बताए जे ये पल भर में जिंदगी तो गुजर जाएगा आपका हैं है आ, इसलिए आपको क्या बताया शंकर चार्य जी जो तो आपको पुनरअपि मरनम पुनरपि जननम पुनरअपिमात्री एक जिंदगी आपका बीत जाए अगर आपका अंदर में ख्वाहिश आकांक्षा माने कोई तृष्णा रहे विषय का लिए कामनी कांचन के लिए किसी वस्तु के लिए फिर दोबारा आपको आना पड़े समझो मैया तो अगर अगर आपका दिल में कोई अगर, अगर आपका दिल में कोई लोभ ना रहे कोई इच्छा ना रहे देवी मैया का पास ये प्रार्थना करो कि मरने शरीर छूटने का बाद हमको वृंदावन में कटायणी हमको स्थान दे दो वहां बैठ के खूब नंदो छोड़ा का कीर्तन करे और बधाई दे उनका जन्म का और उनका साथ लीला करे वंशा से के पास सिंधु भविष्वर पति पावन भवेश देवी मैया को धन्यवाद करते हुए यह समाप्त करे वंशा कल